ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक्स 140 अत्याय सेदम आर्च मोत्रक्रस्त अजीर्ण तथा गंडमाला आदेश रोगों की ओषधियां भगवान श्रीहरि ने कहा कि हे चंद्रचूड़ हल्दी और केले के छार का लेप सेदम रोग का विनाशक है एक भाग कोट तथा दो भाग हरित का चुरन उष्ण जल के साथ पान करने से कमर का सोल रोग दूर हो जाता है। हरी तकी, सरकरा और पिपली का चूर्ण नवनीत के साथ मक्खन के साथ सेवन करने से वह आर्ष रोग का विनाश करता है। जंगली अरुष के के पत्तों को पीस करके मंद मंद आंच पर घी के साथ पकाकर उसका लेप करना चाहे, जिससे कि आर्ष रोग दूर होता है। गग्गल और फला का चूर्ण पान कर अंगदर रोगों को नष्ट किया जा सकता है जीरा अदरक दही तथा चावल के मांड को अग्नि में पकाकर नमक के साथ सेवन करना चाहे इससे मूत्र क्रच्छ नामक रोग दूर हो जाता है तिल के तेल को यव में जौ में मिलाकर उसकी कजली बनानी चाहिए इसके बाद तिल के तेल में उसको मिलाकर अग्नि से जले हुए स्थान पर लेप करने से लाभ प्राप्त होता है। घी के सहित लाज बंती तथा सर पंखा के पतियों का तैयार किया गया लेप भी अग्नि जन्म पीड़ा को दूर करता है। निम्न मंत्र से अभिमंत्रित करके इस लेप का प्रयोग करना चाहिए कि ओम नमः भगवते ठठठ चनचन जलेनं प्रजलेतम् नासय नासय हम्फटे हाथ में इंद्रगुण्डी के जड़ बांधने से जोर बहुत ही शीघ्र दूर हो जाता है स्वेद गुंजाखल को सात खंड बनाकर उसको हाथ में बांध लेने से अर्थ रोग चित ही विनष्ट हो जाता है विष्णु क्रांता तथा बकरी के मूत्र का प्रयोग करके चोर और व्याघरा दहिंसक जीवों के प्रहार से प्राणी अपनी रक्षा कर सकता है ब्रह्मदंड की जड़ को सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करने वाला कहा गया है घृत के साथ त्रफला का चूर्ण कुष्ठ विनाशक होता है पुनर्नवा बिल्व और पिपली के चूर्ण से सिद्ध घृत के द्वारा चिकित्सास तथा खांसी को दूर किया ऐसे घृत का पान स्त्रियों के लिए कर्व कारक होता है दूध और घी के साथ है। वानरी बीज को पका करें। घी तथा सरकड़ा में मिलाकर सेवन करने से वीर्य कभी नष्ट नहीं होता मधु तथा दुग्ध का पान बलि पल्लित नामक रोग को दूर करता है हे शिव मधु गुड़ गुड करेले का रस और तांबे को एक है अब आप सोना बनाने की विधि सुनें। पीले धतुरा का फल, पुष्प और शीशा, एक पलता तथा लांगिका की साखा को एक साथ मिलाकर अग्नि में पकाने पर शुगलंध्र में किया जा सकता है। हे हरे, हर धतुरे के बीज से निकाले गए तेल द्वारा प्रज्ज्वलित दीपक के प्रकाश में समाधिस्थ व्यक्ति को देवता भी नहीं देख पाते हैं। हैं मनुष्य को मध्मस्थ हाथी के दोनों नेत्रों में अपने हाथ से काजल लगाना चाहे ऐसा करने पर वह व्यक्ति युद्ध में विजय प्राप्त करता है और महाबलवान भी बन जाता है डुंडो नामक सर्प के दांतों को मुख में रखकर मनुष्य जल के बीच भी पृथ्वी के समान ही किसी अन्य विकल्प का आश्रय लिए बिना रह सकता ह� तंडलिया का तथा गोखर की जड़ को दूध में मिलाकर पान करने से कामला एवं मुखरों का इब्नास होता है। चमेली और बेर की जड़ को मट्ठे के साथ पीने से अजीर्ण रोग दूर होता है। कुस की जड़ बांद्रे मूल भुबाकुची तथा कांजी का मिश्रित योग दांतों के रोगारोग बिनासक होता है। इंद्रवारोनी की जड़ को जल के साथ पीने से विषाद दोष नष्ट हो जाते हैं। शिवर, चंपा की जड़ को पान करने से भी उपदोष दूर हो सकते हैं। कांजी के साथ है, गुंजा का चूर्ण मस्तक पर लेख करने से सिरकारोग नष्ट हो जाता है। बाला, अति मद या स्ते तथा मधु का पान करके तो वन्या स्त्री धारण करने में समर्थ हो जाती हैं इस विचार करने में ऋषि पूर्वाचार्यों ने सोध किया हैं श्वेत अपराजिता की जड़ पिपली और सोंड का तुसार वाले को सिर में लगाने से शोल नष्ट हो जाता है निर्गुण के खुनकी को स्पीस करें, पान करने से गंडमाला नामक रोग दूर हो जाता है। केतकी के पत्तों का अचार गुड़ के साथ या मट्ठे के साथ सर पंखा का सेवन करने से पलिहा रोग नष्ट हो जाता है। बिजोरा नीम का निर्यास गुड़ और घी के साथ मिलाकर पान करने से बाथ के तजने से दूर होता है। सोनठ काला नमक तथा हींग का पान गणपति मंत्र का औषधीय तथा सोथ अजीर्ण विसूचिका और पिनस आदि विविध रोगों के उपचार भगवान हर ने कहा हे रुद्र ओम गं गणपतये नमः भगवान गणेश का यह मंत्र धन और विद्या प्रदान करने वाला है इस मंत्र का 1008 बार जप करने के बाद अपने सखा को बांधने वाला व्यक्ति विवाद के व्यवहार है एक 100 बार इस मंत्र का जब करने वाला प्राणी अन्य लोगों का प्रिय बन जाता है काले तिलों को घृत में मिलाकर इस मंत्र से 1008 आवतियां देने से मात्र तीन दिन में राजा बसने हो जाता है अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को उपवास रखकर मनो यदि विधि होते विघ्नराज का पूजन करे और तिल तथा अपराजित होता है और सभी लोग उसकी सेवा करते हैं। ऊपर एक मंत्र का 1008 अथवा 108 बार जप करने के बाद शिखा बंधन करने वाला व्यक्ति राजपुल तसाबाद विवाद में व्यवहार में विजय प्राप्त करता है। वंगराज सहदेवी वचन और श्वेत अपराजिता नामक औषधि की रस्का चिलक करने के कारण मनुष्य तीनों लोगों क काक जंगला मूल और दूध का मिश्र पान सोत्रों का विनाशक होता है। आस्वगंधा नागवला गोड़ का उड़ा मिलाकर खाने वाला पुरुष वैसे ही रूप सौंदर्य से युक्त हो जाता है, जैसे नव युवकों का सौंदर्य होता है, हे रुद्रे। लाहचुरन और त्रिफला चुरन का मधु के साथ प्रयोग करने से परिमाण नामक सूल का विना� हिंगे, काला नमक और सोनठ इन औषधियों के कुआँ का पान सभी प्रकार के सूलों का अपहारक है। सामद्र लवण से युक्त अपामार्ग की जड़ का सेवन करने से अजीर्ण सूल नष्ट हो जाता है। बरगद की जटाओं का अंकुर चावल के जल में घिसकर मट्ठे के साथ पीने से अतिसार रोग दूर होता है। अंकोट की जड़ को आधा कर्ष लेकर चावल के जल में पीसकर पान करने से सभी प्रकार के अतिसार तथा ग्रहणी नामक रोगों का विनाश होता है। काले मर्च एक भाग, सोनठ दो भाग तथा कुटज की छाल का चूर्ण चार भाग गुड़ में मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से ग्रहणी नामक रोग दूर होता है। स्वेत अपराजिता की जड़ हल्दी नामक इन औषधियों को पीसकर बटी बना लेना चाहे यह बटी निष्ठंदय ह, विसूचिका नामक रोग का विनाश करती हैं। हे भूतेश त्रिफला अगरों सुलाजित और हरित की को समान भाग में लेकर उसके मिश्रित चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार के प्रमेह रोगे नष्ट हो जाते हैं।